जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे तुम दिन को अगर रात कहो रात कहें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 अरमान जिंदगी के हम जिंदगी को आप हम जिंदगी को आप हम जिंदगी को आप स्वागत कहेंगे तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार और आपका स्वागत है आप मेरी बात मानेंगे सीधा सवाल उठता है क्यों तो भाई क्यों पूछने की क्या जरूरत है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी बिना क्यों पूछे ही बात मान ली जाए आखिर हम ये क्यों का सवाल क्यों उठाते हैं पूछ क्यों लेते हैं कि क्यों ऐसा करना है शायद ये वजह है कि हम दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि हम मनुष्य हैं हम सोच सकते हैं और हमें हर बात के लिए कोई कारण चाहिए ऐसा है क्या आपके साथ है क्या ऐसा मैं आज जो बात करना चाहता हूं ना वो इसी विषय पर है क्योंकि अभी पिछले दिनों ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया क्या है साहब देखिए आपसे कोई बात कही जाती है या आपसे कोई व्यक्ति कुछ डिमांड करता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है क्यों हो सकता है कि यह रिएक्शन इसलिए होता हो क्योंकि हम अपनी इंडिविजुअलिटी बताना चाहते हैं या ये रिएक्शन इसलिए होता हो कि मुझे उस सामने वाले व्यक्ति की डिमांड क्लियर नहीं हो रही हो यानी मुझे उसमें और स्पष्टता चाहिए या ये भी हो सकता है कि मैं उस सामने वाले व्यक्ति की डिमांड को इवैल्यूएट करना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए मैं कुछ अपने पर्सनल उदाहरण से आपको बताता हूँ हुआ ही कि पिछले कुछ दिनों पहले मतलब पिछले कुछ दिनों नहीं कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी ने एक दिन मुझे सुझाव दिया कि क्यों ना कहीं बाहर चलकर खाया जाए तो ऑब्वियस जैसा कि आ, म, नहीं नहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग ऐसा कहते हैं मगर मैंने पूछा क्यों तो उन्होंने कहा बोर हो गए हमने कहा ठीक है चलिए चलेंगे मगर फिर उसके बाद किसी न किसी कारण से हम नहीं जा पाए ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं जाना चाहा या ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाया हो परंतु पारिवारिक परिस्थितियां या घरेलू हालात कुछ ऐसे रहे कि हम नहीं जा पाए मैंने सोचा कि उस दिन के बाद इस बात को तकरीबन पंद्रह से बीस दिन हो गए मैंने सोचा कि मैं क्यों मैंने ये क्यों का सवाल किया था जिस समय मुझसे कहा गया कि बाहर चलो तो मेरे पास सब कुछ उपलब्ध था यानी जाने का साधन भी था जाने का कारण भी था और ऐसा भी नहीं था कि हम किसी फाइनेंशियल शॉर्टेज से गुजर रहे हो हम जा भी सकते थे और सच बात ये थी कि बाहर गए हुए भी बहुत दिन हो गए थे तो सवाल ये उठा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ साहब मैं आपको ये तो एक उदाहरण दिया आपको अक्सर ऐसा होता था कि दफ्तर में यदि आपसे कहा जाता था कि आप ये काम करिए तो अगर साहब कड़क होता था तो आप अक्सर सवाल नहीं पूछते थे वरना हमेशा एक बात यह उठती थी कि वह ऐसा क्यों मैं आपको बताऊं भारतीय स्टेट बैंक में जब हमने नौकरी शुरू की तो हमसे एक बात यह कही गई कि अगर आप यहां कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको हर काम के लिए पूछना चाहिए कि ये काम क्यों होता है देखिए यहां पर वो क्यों जो था वो कारण पूछने के लिए था यानी कि रीजन या लॉजिक जानने के लिए था ताकि अगली बार जब आप उस काम को करें तो आपको पता हो मगर इसी को दूसरे नजरिए से अगर देखें कि जब आप किसी से कहते थे कि भाई ये क्यों करना है तो वो इसका मतलब शायद ये भी निकाल सकता था कि भाई ये आदमी काम करना नहीं चाहता है इसीलिए क्यों क्या कैसे ये सब सवाल उठ रहे हैं यहां पर आपको एक बात बताऊं बच्चे अक्सर डिमांड करते हैं फलानी चीज चाहिए या फलानी चीज कर दीजिए अब आपको मैं अपना एक विचार व्यक्त कर रहा हूं अगर आप बिना कुछ पूछे उनका कहा कर दे आप देखिए साहब कितना मजा आता है अब यहां पर हमारे एक मित्र हैं श्री प्रशांत कुमार जी मैं उनका नाम लेकर जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि वो पहले आदमी होंगे जो मेरे इस बात पर ऑब्जेक्ट करेंगे कि भाई साहब आप तो हैं ही अब वो क्या किसका गुलाम कहेंगे मुझे वो आप समझ सकते हैं तो वो भाई साहब को मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए वहां पर तो मैं गुलामी लिखा कर लाया हूं उसके लिए तो मैं इनकार ही नहीं करता जब मेरी शादी हुई थी तो भी मैंने पहले अपनी गर्दन झुका दी थी तो मुझसे लोगों ने कहा कि भाई साहब वो वर्माला डालते समय नॉर्मली गर्दन ऊंची रखी जाती है मैंने कहा देखिए ये प्रैक्टिस का नतीजा है कि मुझे समझ आ गया है कि शादी से पहले से गर्दन झुकाने के अभ्यास कर लीजिए ताकि बाद में आपको बुरा ना लगे तो खैर चलिए यह तो एक मजाक की बात हुई मगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक बार बिना किसी प्रश्न के हा करना शुरू कर दीजिए आप देखिए कि जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बात में हां करना उचित है मैं केवल यह कह रहा हूं कि बजाय प्रश्न करने के यदि हां कर दिया जाए तो उसका नतीजा बहुत बढ़िया मिलता है देखिए जब हम हां करते हैं ना तब तो हम क्या दिखा रहे हैं हम ये दिखा रहे हैं कि हम जो अलग यानी हमारे विचार से अलग विचार भी हो सकता है मैं उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं यानी सामने वाला आदमी समझ लेता है कि यार ये जो बंदा है ना ये ओपन माइंडेड है यह हर बात को एक्सेप्ट करने को तैयार है और यार आपको मैं बताता हूं कि दूसरे की नज़र में ओपन माइंडेड दिखाना अपने आप को यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैं आपको बताऊं अभी हाल फिलहाल में मुझसे एक डिमांड की गई डिमांड ये की गई कुछ बच्चों को पढ़ाने की डिमांड थी तो मैंने कहा कि ये ठीक है मैं कर दूंगा अब साहब उसके बाद वो डिमांड लेकर के मेरे पास फॉर्मली कुछ लोग आए तो मैंने कहा कि ये ड्रामे की क्या ज़रूरत थी आखिरकार जब मैंने हाँ कर दिया उन्होंने कहा नहीं साहब ये ड्रामे की ज़रूरत इसलिए थी कि ये अब हम फॉर्मल आपको डिमांड फॉर्मल आपसे एक गुजारिश कर रहे ताकि आपको भी लगे कि साहब आपको मना करने का भी मौका था मैंने कहा भाई मुझे अगर मना करना होता तो मैंने पहले दिन ही मना कर दिया होता मगर खैर तो साहब देखिए ये उनको पता था कि मैं मना नहीं करूँगा और चूंकि पता था मना नहीं करूँगा इसलिए उन्होंने फॉर्मल एक पूछने का भी अभियान चलाया अच्छा अब आपको एक बात और बताऊँ इस हाँ करने का नतीजा क्या है इससे हमारे जो रिलेशनशिप्स है ना वो बहुत बढ़िया बनते हैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पर एक आई इंस्टीट्यूट है उसमें वॉलेंटियर हूँ बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ उनके लिए ऑडियो बुक्स बनाता हूँ जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया उन लोगों को ये भी पता है कि मैं गाहे बगा ट्रांसलेशन भी कर लेता हूँ यानी कि हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश टू हिंदी ज्यादा भाषाएं तो आती नहीं मुझको मगर वो कर लेता हूं तो वहां पर जो मेरे कॉन्टैक्ट पर्सन यानी जो मेरे मित्र हैं जिनके साथ की मैं ज्यादातर समय गुजारता हूं उस इंस्टीट्यूट में उनको मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं नॉर्मली नहीं कभी नहीं करता वो मुझसे कुछ भी डिमांड करते हैं मेरा जवाब होता है हाँ तो उन्होंने मुझसे एक, एकाध मतलब एकात नहीं कई बार उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब ये एक ट्रांसलेशन है छोटा सा आप कर देंगे मैंने कहा छोटे बड़े की बात नहीं आप जो भी ट्रांसलेशन देंगे मैं कर दूंगा इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो इन्वॉल्व नहीं था ट्रांसलेशन करना था वो मैं मुझे आता था मैं उनको करके भेज सकता था मैंने भेज दिया अब साहब ऐसा ये चीज लगभग एक दो साल तक चलती रही अभी पीछे कुछ दिनों पहले मैं जब वहाँ गया इंस्टीट्यूट बीच में आपको पता होगा कोरोना के चलते इंस्टीट्यूट जाना बंद हो गया था मैं घर से ही रिकॉर्डिंग करता था तो साहब उधर इंस्टीट्यूट जाना शुरू किया और एक दिन एक महिला डॉक्टर सफ़ेद कोट पहने हुए डॉक्टर नहीं थी वो काउंसिलर थी सीनियर काउंसिलर वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मैं आपको पर्सनली थैंक यू करना चाहती हूँ मैंने पूछा कि आप मुझे पर्सनली किस बात के लिए थैंक यू करना चाहती उन्होंने कहा कि साहब आपने मेरे मेरे लिए इतना सारा ट्रांसलेशन किया जिसने मुझे पीएचडी होने में मदद किया मैंने कहा साहब अच्छा आप पीएचडी हो गई है डॉक्टर हैं बोलिए हाँ साहब मैं डॉक्टर हो गई हूं और मैं आपको उसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूं और साहब ये हमारा एक मतलब मित्रवत रिलेशनशिप प्रागाढ़ हुआ मैं उनको जानता पहले से था मगर मुझे पता नहीं था कि मैं उनके लिए ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और हमारा रिलेशनशिप स्ट्रोंगर हुआ मैं बताना ये चाहता हूँ कि बिना कुछ पूछे हाँ करने के नतीजे के तौर पे मुझे लगता है कि मैं नए संबंध बना सक अच्छा कभी कभी मैंने यह भी देखा है कि कहीं कहीं पर संघर्ष की हालत होती है यानी कि मैंने देखा परिवार के अंदर भी कार्यालय में भी अक्सर ऐसा होता है कि संघर्ष की हालत हो जाती है संघर्ष मतलब देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड था जब ऐसे पोजिशन होना तो उस समय अगर अनकंडीशनली हाँ कर दिया जाए मुझे लगता है कि ये सामने वाले को डिसार्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका है इसको वो मतलब एक गांधीयन अन फिलासफी में कहते हैं ना एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने का ये मेरा उद्देश्य वो नहीं है वहां तो आप यदि चाटे की बात आ रही है तो कोई चाटा मारे तो जबरदस्ती चाटा मारिए उसको मेरा ये ख्याल है मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई साधारण बात आपसे कहता है जिसका कि आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो आप उसको हाँ कर देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा जैसे मसलन मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो अक्सर उनमें ऐसा होता है कि साहब हाँ, हमें इस कुर्सी पर बैठना है हमें उस कुर्सी पर बैठना है कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ देता हूँ मैं कहता हूँ तुम में से जो चाहो वो यहाँ बैठ जाओ मैं जिस कुर्सी पर चाहूँगा तुम लोग चाहो मैं वहाँ बैठ के पढ़ा दूंगा सब कभी कभी बच्चों का जो पढ़ने का मूड होता है ना वो इससे बदल जाता है तो मुझे लगता है कि शायद एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में यह रेजोल्यूशन में भी बहुत मदद कर सकता है अच्छा एक आपको बात और बताऊं एक कभी मैंने नया शब्द सीखा वो मतलब बता इसलिए रहा हूं कि अभी सीखा तो एक होता है ना एमपैथी और सिम्पैथी तो मैं एमपैथी का हिंदी नहीं जानता था अभी मैंने सीखा एमपैथी का हिंदी है समानुभूति जैसे सहानुभूति सिम्पैथी के लिए है समानुभूति एम्पैथी के लिए बहुत सही शब्द है वैसे तो क्योंकि एम्पैथी का मतलब ही है दूसरे के जूते में पैर डाल के चलना यानी कि आप उसके जैसा महसूस कर सकें तो बेसिकली तो एम्पैथी वही है तो जब मैं हाँ करता हूँ ना किसी की भी बात के लिए तो शायद मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे अंदर एम्पैथी है और मुझे लगता है कि मैं उसके साथ एम्पैथाइज कर रहा हूँ क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई डिमांड करता है यानी आपसे कोई बात चाहता है कोई काम करवाना चाहता है उस समय वो आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप उसके मन में क्या चल रहा है वो जान लें और आपको ये समझ में आ जाए कि वो व्यक्ति क्यों ये चाहता है ये आप उससे ना पूछें क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है कि शब्दों में नहीं वर्णन कर सकते या शायद नहीं बताना चाहता या नहीं वर्णन करना चाहेगा ऐसा तो साहब एक बहुत बढ़िया बात हो जाएगी कि आपने अपनी एम्पैथी दिखा दी उसने आपकी एम्पैथी देख ली और आप एम्पैथाइज कर सके तो यह समानुभूति समान भाव से सब ओर फैल गई अब आपको एक और बात बताऊ मुझे यह भी लगता है कि कभी कभी हम हां इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अगर हां कर देंगे तो क्या होगा वो जो क्या होगा ये एक अब क्या कहते हैं उसको एक अनजानी स्थिति है यानी फियर ऑफ अनोन हमको रोक देता है वो हां कहने से नहीं कहने में स्टेटस को बना रहता है जैसे थे वैसे हैं हमें पता है कि हम कैसे थे और हमें पता है कैसे रहेंगे हम उससे निबटना जानते मगर हम ये नहीं जानते कि अगर इस स्थिति में परिवर्तन हुआ तो क्या होगा तो साहब हम होता यह है कि हम हां कहने से डरते कि भैया परिवर्तन हो जाए तो न मालूम क्या हो जाए तो अब वो अगर हमने हा कर दिया मान लीजिए तो, तो अब फियर ऑफ अननोन को हमने विक्ट्री कर लिया विक्ट्री ओवर फियर ऑफ अननोन हो गई और हमको पता चल गया कि यार उस पार क्या है जैसे वो कौन सी कविता में कहा गया है ना इस पार प्रिय फलाना फलाना है और उस पार न जाने क्या होगा तो यहां पर क्या हो गया कि उस पार न जाने क्या होगा वाली बात नहीं रह गई उस पार क्या होगा वो भी पता चल गया अच्छा आप ये सोचिए कि अगर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ना हो तो भाई साहब उस पार जो भी होगा उससे तो निपटा जा सकता है अगर वैसी परिस्थिति आ जाएगी तो जीवन में निबटना तो पड़ेगा ही तो यार हमको निपटने का एक नया तरीका मिल गया तो निपटने का जो नया तरीका मिला इसका मतलब क्या हुआ हमने कुछ सीख लिया और हम थोड़े से और बड़े हो गए अब देखिए यहाँ ये मत कहने लगेगा कि भैया पहले ही उनहत्तर के हो गए हो अब और कितने बड़े हो अरे यार बहुत बड़े होना है यहाँ बड़े होने का मतलब वो लंबाई चौड़ाई में बड़ा होना थोड़ी है उम्र में बड़ा होना थोड़ी है यहाँ तो विकास का मतलब है कि आपका मानसिक विकास तो हो ही रहा है हो सकता है यार ये अरे सेल्स डी के होते हैं बुढ़ापे में तो अगर इतने सेल्स डीके हुए भी जितने नए बन गए तो कम से कम स्टेटस को तो बना रहेगा जहां थे वहां तो रहेंगे यह भी एक बात है साहब अच्छा कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपसे जो डिमांड की गई है यानी आपसे जो बात मानने को कहा गया है तो वो बात हो सकता है एथिकली ठीक हो मॉरली ठीक हो यानी नैतिक ढंग से वो बात सही हो सकती है होगी अगर चार लोग पांच लोग कोई बात कह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि चारों पांचों अन डिमांड ही कर रहे हो बस बशर्ते कि वो बदमाश दोस्त ना हो तो आपकी बात हो सकता है एथिकल डिमांड हो रही हो तो यार अगर आप मान लेंगे तो आप थोड़ा नैतिकता के रस्ते पर आगे बढ़ जाएंगे देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप नैतिकता के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए ये कर रहे हैं मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ऐसा करने से नैतिकता जो है वो आगे जा सकती है अच्छा फिर अगर हम मान लीजिए कि हमने बात मान ही ली तो भैया हम ये भी तो है ना कि हम दूसरे के देखिए कोई भी आदमी जब अपनी बात मनवाने के लिए कहता है ना तो उसकी एक एक कल्चरल सिनारी है उसके पीछे जैसे आपको बताऊं हमारी सास जी वो अक्सर खाना जब कभी मतलब वो कुछ सब्जी वगैरह बनाती हैं तो अक्सर मैं थोड़ा हिचकिचा जाता हूं उस सब्जी खाने में उनका क्या कहना होता है कि अरे खा के तो देखो भाई मैं के चाय इसलिए जाता हूँ मुझे लगता है यार इसमें हो सकता है मिर्च ज़्यादा है या इसमें वो उनको चूँकि थोड़ी मिर्च ज़्यादा पसंद है थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद है जो दोनों चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी मतलब मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती मैं ये कह सकता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका या तो बहुत थोड़ा हिस्सा लूँ या मतलब न लूँ तो भी चलेगा उनका कहना क्या होता है कि अरे भाई ले तो देखूँ अरे भाई खा के तो देखूँ अब यार मुझे क्या लगता है कि मुझे सचमुच में ले लेना चाहिए बिकॉज उनकी एक अपनी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट टेस्ट एंड फूड तो वाई शुड आई से नो मेरा सवाल यह है और सच बात तो यह है कि भाई जब आप किसी के साथ किसी की बात में हाँ बोल देते हैं ना तो आप मॉरली उस व्यक्ति को भी समझा रहे हैं कि जब मैं कुछ कहूं तो आप भी यहां बोलिएगा आपको बताऊं यहां पर मेरे पास एक छोटी सी बच्ची आती है पढ़ने के लिए और उसके अक्सर यह डिमांड होती है कि जब वो वापस घर जाए तो हम लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें कई ब्लॉक्स हैं। तो उसका कहना यह होता है कि अंकल चलो मुझको मेरे ब्लॉक तक छोड़ के आओ अब सब सुबह दोपहर शाम कभी भी जो भी टाइम हो जिस टाइम पर वो आएगी उसके बाद उसको छोड़ने जाने के लिए और आपको मैं सही बताऊं, अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ और काम में व्यस्त होता हूं, तो मैं शायद मना कर देता मगर मैंने आपको बताया ना कि मैंने अब सीख लिया है हाँ करने का मज़ा लेना तो साहब मैं उस बच्चे को छोड़ने जाता आपको मैं बता रहा हूं कि उस बच्ची को इतना अच्छा लगता है और मैं मुझे कुछ गया नहीं भाई इतने मोटे ताजे शरीर में अगर थोड़ा चल लिए तो थोड़ी एक्सरसाइज हो गई आप ये भी सोचिए ना वो कहता है कि सीटिंग इज न्यू स्मोकिंग अब यार हमने स्मोकिंग तो छोड़ दिया मगर अब हम सिटिंग कर रहे हैं अब आप उसको भी मतलब समझिए कि दुनिया जो है वो कह रही है कि वो स्मोकिंग के बराबर है तो हमारा उसमें भी ब्रेक होता है तो फायदा ही फायदा यानी अगर मैंने हा किया उस बच्चे के लिए तो मुझे बढ़िया लाभ हो अच्छा साहब मैं अपनी बात को यहीं पर बंद करूंगा और मैं ये कहूंगा आपसे भी एक बार एक बार खाली एक बार एक हफ्ते तक हां करते रहिए आप चाहे जहां जिस पोजीशन में भी आप चाहे नौकरी कर रहे हो रिटायर हो गए हो भाई साहब हां करने में बहुत फायदे एक बार हां करके देखिए और अपने फायदों का जिक्र मुझसे करिए और नुकसान हो तो भाई साहब मुझे न बताइएगा छोड़ दीजिएगा हाँ करना मगर अगर फायदा हो तो भाई साहब वो एक हफ्ते के समय को बढ़ाते जाइएगा आज की बात यही पर बस करूंगा और आपसे पुनः एक बार गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में बातें ज़रूर करिएगा बातें करते रहेंगे बातें चलती रहेंगी बातें बनती रहेंगी और आप तो जानते ही हैं साहब कि बातें करते चलते बनते रहने से ज़िंदगी गुलजार रहती है तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपने अपना समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ Namaskar. चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को आँखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को अपनी जुबान से आपके अपनी जुबान से आपके अपनी ज़ुबान से आपके जज्बात कहेंगे तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे